कोई भी जानकारी नहीं होती है और ये लोग किसी के प्रति भी कोई भी आस्था नहीं रखते हैं ना किसी देवी देवता के प्रति और ना ही किसी ऐसे धर्म गुरु के प्रति कोई आस्था रखते हैं ये लोग बस फोटो लगा लेते हैं और अगरबत्ती दिखा करके अपनी इतिश्री समझ लेते हैं उनके धर्म का कार्य पूरा हो गया थोड़ा सा गंगा स्नान कर लिया थोड़ा अगरबत्ती दिखा लिया और बहुत सारे देवी देवताओं के घर में फोटो लगा लिया बस इतने को ही ये काफी समझते हैं तो दरअसल ये ऐसे लोग होते हैं जिनको ना तो किसी देवी देवता पर विश्वास होता है क्योंकि बहुत सारे देवी देवता को हम पूज रहे हैं तो उसका कोई फल भी तो नहीं होता है इसलिए न इनको अपने ऊपर विश्वास होता है और न किसी देवी देवता के ऊपर इनको विश्वास होता है इसलिए ऐसे लोगों का जो पूजन है ऐसे लोगों का जो आराधना है ऐसे लोगों का जो चिंतन है वो बिल्कुल निरर्थक होता है और इसका कोई फल प्राप्त नहीं होता है दूसरे प्रकार के जो हम देखते हैं गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि तीन प्रकार के पूजने वाले होते हैं तामसिक लोग भूत प्रेतों की पूजा करते हैं राजसिक लोग यक्ष राक्षसों को पूजते हैं और सात्विक लोग जो है देवी देवताओं का पूजन करते हैं अब हम यही देखने का प्रयास करेंगे कि यह पूजन किस प्रकार का होता है और कैसे लोग कैसे भारतीय समाज या विश्व समाज किस परिदृश्य में इस पूजन को सम्पन्न करता है तो भगवान कृष्ण जो गीता में कह रहे हैं कि तामसिक लोग भूत प्रेतों को पूजते हैं भूत प्रेतों अभूत का मतलब होता है जीवित प्राणी और प्रेतों का मतलब होता है जो हमारे मरे हुए प्रीति लोग हैं बाबा दादा परदादा जितने लोग हैं इनको तर्पण करने के लिए अर्पण करने के लिए जो भी हम पूजन करते हैं यह होता है और हमारे परिवार के जो लोग हैं इन लोगों की इनके प्रति जो आस्था रखते हैं तो यही भूत प्रेतों का पूजना होता है राजसिक लोग यक्ष राक्षसों को पूजते हैं यक्ष का मतलब होता है जो हमें सम्मान दिलवा सके राक्षस का मतलब होता है जो हमारी रक्षा कर सके तो यक्ष राक्षसों को राजसिक लोग पूजते हैं और सात्विक लोग देवी देवताओं को पूजते हैं तो अब हम इस प्रदेश में यह देखने का प्रयास करेंगे कि ये सात्विक लोग कैसे देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो सबसे पहले निम्न स्तर पे हमने देखा कि सबसे ज्यादा लोग इस स्तर पे खड़े हैं सबसे निम्न स्तर पर कि अनेक देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं अनेक देवी देवताओं को मत मतांतर की पूजा कर रहे हैं और इनको कोई फल प्राप्त नहीं होता है क्योंकि बहुत सारे देवी देवताओं की ये लोग भीड़ लगाए हुए हैं और इन्हें पता भी नहीं है कि पूजन की पद्धति क्या है और इस पूजन से लाभ क्या है हानि क्या है बस जो चली आ रही हैं उस रूढ़ियों को अपना करके भय बस बहुत सारे देवी देवताओं की फोटो लगाए हुए हैं क्योंकि यह इन्हें लगता है कि अगर हम इस देवता को ना पूजेंगे तो ये देवता नाराज होगा इस देवता को नहीं पूजेंगे तो ये देवता नाराज होगा इसलिए बहुत सारे देवी देवताओं की फोटो लगाए हुए हैं दरअसल इनकी पूजा भी निरर्थक होती है और इनका जो है आराधना का जो फल होता है वो भी निरर्थक होता है दूसरा स्तर जो हम देखते हैं इनसे ऊपर का स्तर है उसमें हम देखते हैं कि कोई एक देवी देवता कुल चुन लेते हैं और उनके प्रति एक निष्ठ होकर के पूजा करते हैं उनके प्रति एक निष्ठ होकर के आराधना करते हैं तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि यद्यप यह पूजन अविधि पूर्वक है लेकिन फिर भी इनकी आस्था चुकी एक के प्रति है इसलिए ऐसे देवी देवताओं के प्रति पीछे खड़े हो करके मैं ही उस फल का विधान करता हूं और ऐसे भक्त को मैं ही फल प्रदान करता हूं यद्यपि देवी देवता नाम की कोई चीज नहीं होती है लेकिन फिर भी क्योंकि भक्त की आस्था उस एक देवी देवता के प्रति है इसलिए मैं उनके पीछे खड़ा होकर के उनके फल का विधान करता हूँ लेकिन चूंकि ये देवी देवता भी नश्वर हैं, इसलिए जो फल का विधान है वो भी नस्वर हो जाता है तो हम देखते हैं कि बहुत से देवी देवताओं की जो पूजा करते हैं उनका तो फल नश्वर है ही उन्हें तो कुछ मिलता ही नहीं है जो एक देवी देवता की भी पूजा करते हैं आराधना करते हैं उनको जो फल मिलता है वो भी बाद में नस्वर हो जाता है थोड़ी देर के लिए उस फल का लाभ मिलता है उस फल का वो लाभ पाते हैं लेकिन हम पाते हैं कि वो भी नस्वर हो जाता है फिर तीसरे स्तर पे जो इन दोनों से ऊपर का स्तर है उसमें हम देखते हैं कि बहुत से लोग हैं हमारा एक बहुत बड़ा समाज खड़ा है जो समाधिष्ट महापुरुषों की पूजा करता है समाधिष्ठ महापुरुष कौन है जो अभी हाल में जिन्होंने अपने ही जीवन में समाधिष्ठ अवस्था प्राप्त कर ली थी और जिन्होंने शरीर का त्याग कर दिया है वे समाधिष्ट पुरुष के प्रति जो है पूजा करते हैं हम देखते हैं कि इस पूरे विश्व परिदृश्य में सबसे ज्यादा ईसाई समाज है उसके बाद मुसलमान समाज है फिर बौद्ध हैं उसके बाद हिंदू समाज है वो लोग कहते हैं कि हम एक अल्लाह की पूजा करते हैं लेकिन दरअसल ये पूरा का पूरा ईसाई समाज पूरा का पूरा मुसलमान का समाज ये सबके सब समाधि के, के पूजे समाधिष्ट महापुरुष को पूजने वाले हैं इनके जो मोहम्मद साहब हुए या जीसस हुए ये लोग समाधिष्ट महापुरुष हैं जिनके प्रति इनकी आस्था है तो ये हैं ऊंचा स्तर है देवी देवताओं से इनका ऊंचा स्तर है लेकिन है अभी ये लोग समाधिष्ट महापुरुष को ही पूजने वाले हैं अब सवाल ये उठता है कि इन समाधिष्ट महापुरुषों के प्रति इतनी भीड़ इतनी जनता की जो आकर्षण है वो क्यों है ऐसा क्या मिल जाता है समाधिष्ट महापुरुष से जो इनके पीछे इतना आकर्षण लोगों का है और लोग इतनी भीड़ लगाए हुए खड़े हैं तो हम ये देखते हैं कि जो समाधिष्ट महापुरुष हैं उनके यहाँ श्रद्धा से जो है जो लोग श्रद्धा से समर्पित होते हैं जो लोग श्रद्धा से जाते हैं उन्हें कोई भौतिक संपदा तो यद्यपि वो इस लालच में ही जाते हैं इस लोभ बस ही जाते हैं कि उन्हें भौतिक संपदा की प्राप्ति होगी लेकिन समाधिष्ट महापुरुषों की एक विशेषता होती है कि उनके द्वारा किसी भी हमारी भौतिक मनोकामना की पूर्ति नहीं होती है बल्कि उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो लोग हमारे हृदय में प्रेरणा करके जो वर्तमान में महापुरुष हैं उन महापुरुष तक जो है पहुंचा देते हैं हमें पता भी नहीं चलता है और वर्तमान में जो हमारे अनुसार महापुरुष हैं जो हमारे लिए हमारे लिए हितकर हैं जो हमें सत्य का मार्ग दिखाएंगे जो हमें सत्य की ओर ले जाएंगे ऐसे जो वर्तमान में जीवित महापुरुष हैं उनकी ओर पहुंचा देते हैं उनके चरणों तक पहुंचा देते हैं इसलिए समाधिष्ट महापुरुषों का जो स्तर है वो देवी देवताओं से भी ज़्यादा ऊंचा माना गया है फिर इसके ऊपर भी स्तर है वो है जो वर्तमान में जीवित महापुरुष हैं जो वर्तमान में सतगुरु हैं जो वर्तमान में बैठे हुए महापुरुष हैं ऐसे महापुरुष की शरण में जब हम पहुंचते हैं तब जो है हमें अब सभी भगवान कृष्ण गीता में भी कहते हैं कि ऐसे भक्तों की समस्त भौतिक एवं आध्यात्मिक जो कामनाएं हैं मनोकामनाएं हैं भौतिक एवं आध्यात्मिक जो इच्छाएं हैं उन सब की मैं पूर्ति करता और ऐसे महापुरुष के द्वारा ही समस्त भौतिक एवं आध्यात्मिक मनोकामनाओं की पूर्ति होती है भगवान कृष्ण कहते हैं तो ऐसे महापुरुष के शरण में जाने पर सबसे पहले हम देखते हैं कि ऐसे महापुरुष करते क्या हैं तो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि ईश्वर सर्व भूतानां हृदयेषे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्व भूतानि यन्त्ररूढानि मायया सभी ईश्वर समस्त प्राणियों के हृदय में जो है निवास करता है ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान है लेकिन भ्रम बस सभी प्राणी जो है भटकते रहते हैं और ऐसे ईश्वर को नहीं पाते हैं तो फिर क्या कहते हैं कि तमें व शरणम गच्छ सर्वभावन भारत तत्प्रसादात्म परम शांति स्थानम प्रापसी शाश्वतम ऐसे परमात्मा की शरण जाओ और वहाँ जाकर के तुम परम शांति को प्राप्त होगे लेकिन जब हम ऐसे महापुरुष के पास जाते हैं, तो ऐसे महापुरुष कहते हैं कि ओमित्ये काक्षरम् ब्रह्म व्याहरण मामनु इश्मरण ओम का जाप करो और क्या कहते हैं कि मन मनाभव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कृतु मामे वैशेषी सत्यमते प्रतिजाने प्रवेश में ओम का जप करो यह तुम्हें परम गति देने वाला है लेकिन तू मुझ में ही मनवाला हो मुझे ही प्रणाम कर और मेरे प्रति ही अपनी श्रद्धा और समर्पण अपनी श्रद्धा रखो और मेरे प्रति ही तू समर्पित हो जा तो सबसे ऊंचा स्तर हमने देखा कि इस विश्व समाज में सबसे ऊंचा स्तर जो है महापुरुषों का है ऐसे महापुरुष की शरण में जाकर के हम वो महापुरुष जो भी बताते हैं उसका हम ध्यान करें तो महापुरुष कहते हैं कि सबसे पहले कहते हैं कि ओम का जाप करो ओम का जाप भी हम देखते हैं कि महापुरुष कहते हैं चार प्रकार से किया जाता है बैखरी मध्यमा पशंति और परा बैखरी का मतलब है कि हम जोर से आवाज ओम ओम ओम ऐसे जोर से आवाज में बोल करके शुरू-शुरू में जब हमारा मन नहीं लगता है तो हम ऐसे जोर की आवाज से बोल करके ताकि आसपास बैठे हुए लोगों को भी सुनाई पड़े ऐसे लोगों को ऐसे हम ओम का जाप करते हैं उसके बाद धीरे धीरे जब हमारा मन शांत होता है धीरे धीरे हमारा मन जो है लगने लगता है तो हम धीरे, मध्यमा स्थिति से अर्थात वो हम ओम का जाप करें और हमें ही सुनाई दे इतना ही हमारे पास बैठा हुआ कोई व्यक्ति हो उसे न सुनाई दे ऐसे हमें ओम का जाप करना चाहिए तो मध्यमा पश्यंती। पश्यंती का अर्थ होता है देखना अब हमारी जो श्वास है इस देखने इस श्वास को जब हम देखने लगते हैं इस श्वास में जब हम ओम के जाप को ढाल लेते हैं और हम श्वास को देखने लगते हैं तो यह एक प्रसन्नता की स्थिति होती है और परा सबसे ऊपर की स्थिति होती है जहां कहते हैं जपे न जपावे अपने से आवे ऐसी स्थिति जो है पराकी होती है तो हम जब ऐसे महापुरुष की शरण जाते हैं तब हमें सत्य की प्रतीति होती है तब हमें सत्य का मार्ग मिलता है और हमें तब जब हम वहाँ श्रद्धा के साथ पूर्णतः अपने आप को समर्पित करते हैं तब ऐसे सदगुरु हमें सत्य मार्ग देते हैं तो कहते हैं कि ओम का जाप करो और मेरे स्वरूप का ध्यान करो क्योंकि मैं उस पवन पावन पवित्र स्वरूप को शाश्वत स्वरूप को प्राप्त कर मैं उसी स्वरूप में स्थित हूँ जिसमें समस्त महापुरुष स्थित हुए हैं इसलिए सबसे पहले हम लोगों को चाहिए कि हम लोग समझने का प्रयास करें और जानने का प्रयास करें कि पूजा पद्धतियाँ कितने प्रकार की होती हैं कैसे कैसे लोग पूजा करते हैं और वास्तविक जो मार्ग है वास्तविक जो पथ है वो क्या है ये हमको आकर के सद्गुरु के शरण में ही पता लगता है इसलिए हम सभी को एक ओम का जाप करना चाहिए और ऐसे महापुरुष की शरण में हम दो कारणों से पहुंचते हैं एक तो सबसे पहले जब हमारे हजारों जन्मों का पुण्य इकट्ठा होता है जब एकत्र होता है और भगवान की कृपा हो जाती है जब इन दोनों का संयोग होता है तब हम ऐसे तत्विक दर्सी महापुरुष की शरण में पहुंच पाते हैं और वहाँ पहुंचकर के जब हम इतने सौभाग्य के कारण वहाँ पहुंच पाए हैं तो हमको चाहिए कि हम मन क्रम वचन से अपने आप को समर्पित कर दें और सदगुरु द्वारा बताया हुआ जो मार्ग है कि ओम का जाप करो और मेरे एक स्वरूप का ध्यान करो ऐसा हमें करना चाहिए हम बहुत सी चीजों को यथार्थ गीता के माध्यम से जान सकते हैं सदगुरु भगवान ने जो यथार्थ गीता लिखी है वो देववाणी है वो ब्रह्मवाणी है उसको हम पढ़ें और उसके द्वारा हम जानने का प्रयास करें इसलिए हम सबसे ऊंचे स्तर पर खड़े हैं इससे भी एक ऊंचा स्तर होता है जब अपने ही प्रति कोई श्रद्धा से झुक जाता है दादागुरु कहते थे कि हो एक बार गंगा किनारे हम अपनी ही अपने ही शरीर को हमने जलाया चीता में और उसकी राख को समेट करके उसे गंगा जी में बहा दिया यहां तक कि जो काली-काली मिट्टी बची हुई थी वो भी खुरच-खुरच करके हमने गंगा जी में बहा दिया उसके बाद जो है एक स्वर्णिम स्वरूप गंगा जी से निकला और भगवान ने भगवान ने आदेश दिया भगवान ने बताया कि आज से तू यही स्वर्णिम स्वरूप तुम्हारा है इसे नमस्कार करो और इसके प्रति श्रद्धा रखो इसके प्रति समर्पण रखो यही जो है तुम्हारा स्वरूप रहेगा तो ये पांच स्तर हमने देखे सबसे ऊंचा स्तर जो है महापुरुषों का होता है जो अपने ही प्रति झुकते हैं अपने ही प्रति श्रद्धा रखते हैं और अपने ही प्रति जो है नमन करते हैं तो जो मार्ग गुरुदेव भगवान बताते हैं हम लोगों के लिए हम लोग बहुत ऊपर आ चुके हैं देवी देवताओं के पूजन से समाधिष्ठ महापुरुषों के पूजन से इन सभी जो समाज में चल रही हैं पूजन पद्धतियाँ इन सब से ऊपर आकर के हम सद्गुरु के शरण में खड़े हैं इसलिए हम लोगों का स्तर जो है वो बहुत ऊंचा है इसलिए जो ऐसे सद्गुरु ऐसे तत्वदर्शी महापुरुष जो मार्ग बताते हैं उस मार्ग को हम लोगों को श्रद्धा के साथ अपना लेना चाहिए और श्रद्धा के साथ उस मार्ग पर चलना चाहिए बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय